और सांप निकल के भागा मोलिक कॉक्स एक सुबह मीराबेल अपने सहेली मैक्सी से मिलने गई रास्ते में मीराबेल ने एक अखबार का एक पन्ना देखा उसमें लिखा था कल पार चिड़ियाघर से एक सांप निकलकर भागा है अरे बाप रे, मीराबेल ने कहा मुझे सांपों से डर लगता है मीराबेल मैक्सी के घर की ओर दौड़ी मैक्सी वो चिल्लाई चिड़ियाघर से एक सांप निकलकर भागा है कैसा सांप मैक्सी ने पूछा मुझे नहीं पता मीराबेल ने कहा शायद यह वो सांप हो जो बत्तक खाता हो या फिर मेंढर मैक्सी ने कहा अब मैक्सी भी डर गई मैक्सी तुरंत अपने कमल के पत्ते से कूदी मैक्सी तुम कहां जा रही हो मीराबेल ने पूछा मैं वो अखबार खोजने जा रही हूं मैक्सी ने कहा तब आप पता लगा पाएंगे कि वो किस तरह का सांप है तुम भी मेरे साथ चलो मीराबेल और मैक्सी ने एक आदमी को अखबार पढ़ते हुए देखा हेडलाइंस पर लिखा था ब्लू टीम जीती गोमेज ने दो गोल मारे यह खबर हमारे मतलब की नहीं है मैक्सी ने कहा फिर आदमी ने अखबार का पन्ना पलटा हेडलाइंस पर लिखा था पार्क चिड़ियाघर से एक सांप निकलकर भागा बस इतना ही मीरा बेल का कहा मीरा बेल और मैक्सी ने पढ़ा कल रात भोजन के समय एक किंग कोबरा पार्क चिड़ियाघर से भाग निकला किंग कोबरा एक लंबा हरा और काले रंग का धारीदार सांप होता है जो खाता है तभी वो आदमी खड़ा हुआ और उसने अखबार को कूड़ेदान में फेंक दिया धर मीरा बेल ने हमें अभी अभी पता चलने ही वाला था कि किंग कोबरा क्या खाता है हम अभी भी वो पता कर सकते हैं मैक्सी ने कहा मुझे ऊपर उठाकर कूड़ेदान में डाल दो और मैं वो अखबार को मैं उस अखबार को पकड़ लूंगा मैं वहां अखबार को पकड़ लूंगा ठीक है मीरा बिल ने कहा अच्छा चलो मीरा बेल ने मैक्सी की टांगों को पकड़ा और उसे उठाया क्या तुम अखबार पकड़ सकते हो मीरा बेल से पूछा अभी नहीं मैक्सी ने कहा फिर मीराबेल ने मैक्सी के पैर पकड़कर उसे लटकाया क्या तुम अब उस तक पहुंच सकते हो मीरा बेल ने पूछा अभी नहीं मैक्सी ने कहा अचानक मीरा बेल ने अपनी पकड़ खो दी एक दुर्घटना हुई और मैक्सी कूड़ेदान में गिर गई मैक्सी बिल चिल्लाई क्यों तुम ठीक हो मैक्सी ने अपने हाथ पर हिलाई हां मैं ठीक हूं मैक्सी ने कहा अरे मैक्सी मुझे बड़ा दुख है मेरा बिल ने कहा ठीक है मैक्सी ने कहा अब मुझे अखबार मिल गया है अब हम पता लगा सकते हैं कि साहब क्या खाता है मैक्सी ने जोर से पढ़ा पिछली रात भोजन के समय एक कोबरा पार्क के चिड़ियाघर से बाहर निकला कीन कोबरा एक लंबा हरा और काला धारी दर होता है जो दूसरे सांपों और छिपकलियों को खाता है हम सांप या छिपकली नहीं है मीरा बेल ने कहा यह भगवान का बड़ा शुक्र है मैक्सी ने कहा अब चलो घर चलते हैं और ठंडे ताल में तैरते हैं मैक्सी ने कूड़ेदान से बाहर निकलने की कोशिश की अरे नहीं तो उसने कहा यह कूड़ेदान बहुत अधिक ऊंचा है मैं उसे बाहर नहीं निकल सकती चिंता मत करो मीराबेल ने कहा मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी मैं कूड़ेदान को एक और धकेल दूंगी मीरा बेल ने धक्का दिया लेकिन वो कूड़ेदान को पलट नहीं पाई अब तुम क्या करोगे मैक्सी ने पूछा मुझे पता है मीराबेल ने कहा मैं तुम्हें बाहर निकालने के लिए एक छड़ी खोजूंगी फिर मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगी। जल्दी करो मैक्सी ने कहा मीराबेल को एक छड़ी मिली और उसने उससे कूड़ेदार में डाला क्या तुम उस तक पहुंच सकती हो मीराबेल बेल ने पूछा नहीं मैक्सी ने कहा वो छड़ी बहुत छोटी है धक्त मीरा ने कहा मैं एक लंबी छड़ी खोजने की कोशिश करूंगी मीरा ने इधर उधर देखा मुझे कहीं भी एक लंबी छड़ी नहीं मिल रही है उसने अब मैं क्या करूंगी मैक्सी मैं यहां से अब कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊंगी जरा ठहरो मेरा बिल ने कहा मुझे पता है कि हम क्या उपयोग कर सकते हैं मेरे घोसले में एक डोर है मैं उसे अभी लेकर आती हूं बीप बेप वो क्या है मैक्सी ने पूछा वो कचरे का ट्रक है मेरा बिल ने कहा वो कचरा उठाने के लिए आ रहा है जट से जाओ मैक्सी ने कहा और डोर लेकर आओ मीरा बेल दौड़कर अपने घोसले में गई अरे नहीं वो चिल्लाई वो डोर बहुत छोटी है मुझे लंबी डोर चाहिए काफी लंबा हूं तभी एक आवाज ने कहा वो किसने कहा मीराबिल ने पूछा वो मैंने कहा सांप ने कहा उस सांप के शरीर पर हरी और काली धारियां थी डरो मत सांप ने कहा मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं करोगे मीराबिल ने कहा तुम किंग कोबरा हो मेरे दोस्त मैक्सी ने तुम्हारे बारे में अखबार में पढ़ा है लेकिन अब मैक्सी पहाड़ी पर कूड़ेदान में फंस गई है और कचरे का ट्रका रहा है साहब इधर उधर भागने लगा तुम कहां जा रहे हो मीराबिल ने उसे पूछा मैं तुम्हारी दोस्त मैक्सी की मदद करने जा रहा हूं सांप ने कहा तुम भी मेरे साथ चलो मीरा बेल और किंग कोबरा जल्दी से पहाड़ी पर चढ़े तभी कचरा ट्रक सामने आकर रुका उसमें से रोका निकला मेरी मदद करो मैक्सी चिल्लाई तुम चिंता मत करो मीरा बिल ने कहा किंग कोबरा तुम्हें बचाएगा किंग कोबरा कूड़ेदान में रेलकर पहुंचा और उसने मैक्सी को बाहर निकाला साप मैक्सी को एक सुरक्षित स्थान पर ले गया धन्यवाद किंग कोबरा मैक्सी ने कहा कोई बात नहीं साप ने कहा अब शायद तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो जरूर मैक्सी और मेरा बिल ने कहा क्या तुम मुझे बंदरगाह पहुंचने का रास्ता बता सकती हो साहब ने पूछा मैं अपने देश भारत जाने के लिए एक जहाज पकड़ना चाहता हूँ मैं अपने देश भारत जाने के लिए एक जहाज पकड़ना चाहता हूँ हम वहां हम आपको वहां जरूर ले जाएंगे मैक्सी ने कहा आप हमारे पीछे पीछे चले मीरा बिल और मैक्सी साहब बंदरगाह तक ले गई एक चूहे ने उन्हें भारत जाने वाला जहाज दिखाया आपकी यात्रा सुरक्षित हो मैक्सी ने कहा धन्यवाद साहब ने कहा आइंदा से कूड़ेदान से बाहर ही रहना मैं वो बात जरूर याद रखूंगी मैक्सी ने कहा गुड लक मैक्सी और मीरा बिल ने कहा और तभी किंग कोबरा रें जहाज पर चढ़ गया मुझे आशा है कि हम एक दिन किंग कोबरा से दोबारा फिर मिलेंगे मैक्सी ने कहा मैं भी यही उम्मीद करती हूँ मीराबेल ने कहा और जब जहाज समुद्र में तैरने लगा तब दोनों मित्रों ने अपने हाथ हिलाकर उसे अलविदा कहा समाप्त